हमारे गुरु और उनका संदेश फिर भी यह कथन कि उनके उपदेशों में कुछ नवीनता नहीं है पूर्णता सत्य नहीं है यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने अद्वैत दर्शन के श्रेष्ठत्व की घोषणा करते हुए कहा था इस अद्वैत में यह अनुभूति समाविष्ट है जिसमें सब एक हैं जो एक मेंवा है पर साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म में सिद्धांत भी संयोजित किया कि द्वैत विशिष्टाद्वैत और अद्वैत एक ही विकास के तीन सोपान या यादव और, और एक विभिन्न समयों पर विभिन्न वृत्तियों में मन के द्वारा देखे जाने वाला एक ही तत्व है अथवा जैसा भी रामकृष्ण ने उसी सत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है इस पर साकार और निराकार दोनों ही हैं ईश्वर वह भी है जिसमें साकार और निराकार दोनों ही समाविष्ट है यही वह वस्तु है जो हमारे गुरुदेव के जीवन को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है क्योंकि यहाँ वे पूर्व और पश्चिम के ही नहीं भूत और भविष्य के भी संगम बिंदु बन जाते हैं यदि एक और अनेक सचमुच एक ही सत्य है तो केवल उपासना के ही विविध प्रकार नहीं वरन सामान्य रूप से कर्म के भी सभी प्रकार संघर्ष के भी सभी प्रकार सृजन के सभी प्रकार भी सत्य साक्षात्कार के मार्ग हैं अतः लौकिक और धार्मिक में अब आगे कोई भेद नहीं रह जाता कर्म करना ही उपासना करना है विजय प्राप्त करना ही त्याग करना है स्वयं जीवन ही धर्म है प्राप्त करना और अपने अधिकार में रखना उतना ही कठोर न्यास है जितना कि त्याग करना और विमुख होना स्वामी विवेकानंद की यही सही अनुभूति है जिसने उन्हें उस कर्म का महान उपदेष्टा सिद्ध किया जो ज्ञान भक्ति से अलग नहीं वरन उन्हें अभिव्यक्त करने वाला है उनके लिए कारखाना अध्ययन कक्ष खेत और क्रीड़ा भूमि आदि भगवान के साक्षात्कार के वैसे ही उत्तम और योग्य स्थान है जैसे साधु की कुटी या मंदिर का द्वार उनके लिए मानव की सेवा और ईश्वर की पूजा पौरुष तथा श्रद्धा सच्चे नैतिक बल और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं है एक दृष्टि से उनकी संपूर्ण वाणी को इसी केंद्रीय दृढ़ आस्था के भाष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है एक बार उन्होंने कहा था कला विज्ञान एवं धर्म एक ही सत्य की अभिव्यक्ति के त्रिविध माध्यम हैं, लेकिन इसे समझने के लिए निश्चय ही हमें अद्वैत का सिद्धांत चाहिए उनके दर्शन का निर्माण करने वाले रचनात्मक प्रभाव को शायद त्रिगुणात्मक माना जा सकता है पहले तो संस्कृत और अंग्रेजी में उनके शिक्षा थी इस प्रकार दो जगत उनके सम्मुख उद्घाटित हुए एवं उनके वैषम्य ने उन पर एक ऐसी विशिष्ट अनुभूति का बलिष्ठ प्रभाव डाला जो भारत के धर्म ग्रंथों की विषय वस्तु है यदि यह सत्य हो तो यह स्पष्ट है कि वह जैसे कुछ अन्य लोगों को प्राप्त हो गया उस प्रकार भारतीय ऋषियों को संयोगवश अप्रत्याशित रूप से नहीं प्राप्त हो गया वरण वह एक विज्ञान की विषय वस्तु था एक ऐसे तार्किक विश्लेषण का विषय था जो सत्य की खोज में बड़े से बड़े बलिदान से पीछे हटने वाला नहीं था